अच्छा महात्मा गणायर के महात्मा गण नहीं वेदांता वेदाश्च मंत्रूर्त सब आए वेद आए उप वेद आए पुराण आये शास्त्र आये ये सारी की सारी दौड़ी चले आ रहे हैं महाराज शरीर धारण करे तब तक देवता सब दौड़ते के चले आ रहे सब दौड़ते चले आ रहे कुछ लोग भारी थे महाराज गर्भ से भारी थे नहीं आए गर्व कौन जाएगा हम नहीं जाते है नृगु महाराज कह कह अभाग्य मत मुठाये हाँ। अभागी मत बनो अभागी मत बनो चलो कथा सुन लो भ्रिगु संबोध्य किसको जो गुरुत्वात् तत्र नयाता ऐसे व्यास मंडप बना बढ़िया गंगा के किनारे नारद जी महाराज दीक्षित हुए दीक्षिता नारदीनाथ दत्तमासनमु उत्तम है नारद जी महाराज नारद जी महाराज के द्वारा दीक्षित हुए सी कुमारादी हु? अकुमारा वंदिता सर्व निषेधु कृष्ण तत्परा व्यास भी पे बैठ गए कौन बैठा है महाराज कौन बैठा है कृष्ण तत्परा कृष्ण तत्परा बैठे साधारण को ब्यासुप बैठा बैठाना भी नहीं चाहिए कृष्ण तत्पराहा बैठ गए अब महाराज महात्म्यम चूरे स्पष्टम नारदा यहात्मा ने महात्म की कथा आरंभ हुई भगवान सरक्षनंदन ने कहा सुनो मैं सुख शास्त्र की कथा सुना रहा हूं जिसके सुनने से मुक्ति हाथ में आ जाती है इसको सदा सेवन करना चाहिए सदा सेवन करना चाहिए ये शिव भागवती कथा है इसके श्रवण करने मात्र से हरि भगवान परमात्मा चित्त में आ जाते हैं यस्या यश्यावण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रय ये हरि आ जाते हैं कि मतलब विष्णु नहीं आए नारायण नहीं आए राम नहीं आए कृष्ण नहीं आए हरि क्यों आ गए हरी इसलिए आ गई कि अगर तुम्हारी आधा व्याधा है आधी व्याधी है उसका सब का अपहरण करके तुम्हारे मन को निर्मल बना देंगे ऐसा ग्रंथ है महाराज इं? बड़ा विचित्र ग्रंथ के महात्मा का वर्णन कर रहे सुनो हो ये ग्रंथ जो है कितना कितना पवित्र है कि गौ सेवा और तुलसी का अर्चन समझी और भगवान का भजन की और श्रीमद भागवत की कथा ये सब बराबर है इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है उत्तम भागवतम नित्यम कृतं हरिचिंतनम तुलसी पोषण धेनु नाम सेवनम समम ये सब ठीक है देखो अगर कोई अंत में भगवान की कथा सुन ले जाते जाते अगर सुन ले न जिंदगी में सुना कोई बात नहीं अगर अंत में भी सुन ले तो ठाकुर रीच करके उसको बैकुंठ दे देते दे। हाँ अंत काले तु ये नुक शास्त्र प्रीत्या तस्वीर वैकुंठम गोविंदोप और जिसने नहीं सुना मेरे शब्द नहीं है महाराज गढ़ा है ये मेरे शब्द नहीं जिसने नहीं सुना गधा है चांडाल है आजन्म अभिजे न सठे न किंचित दुष्ट है आजन्म मात्रे न सठे न किंचित विधाय कथा कथान पीता चाण्डाल खरवच्च वतते नीतम मिथ्यास्व जन्म जननी जनी दुख भाजा वो अपने माँ की मां की जुआवस्था को काटने के लिए कुहारी रूप पैदा हुआ व्यर्थ ही पैदा वो पैदा होनी नहीं चाहिए जीते हुए मुर्दा है जीवत्व निगदित सतु पाप कर्म महाराज कब सुने अब आप ही बताओ हम आपको सुनाएंगे तो कब सुना महाराज अभी तो चल रहा है पूछ मार्ग फल बैसाख में सुनाएं महाराज अरे नहीं हो दीनाम नियम हो पला पला नहीं रहो कि न रहो दिना नाम नियमों नास्ती सर्वदा श्रवण मतम भगवान की कदा हमेशा सुनो आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे नरसों करेंगे बरसों भी जाएंगे मर जाओगे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा दिना नाम नियमो नास्ती राम की शरण जाय साहित सुदीन रहे राम की चरण जाय सुन रहे हम छोटे से थे काशी में रहते थे मैं एक नाव पर अस्सी घाट पर एक महात्मा रहते थे पुराने लोगों तो जानते होंगे हरिहर बाबा एक दिन मैं बैठा था उनकी बस मेरे को बड़ी कृपा थी मैं, था तो मैं बालक तुझे रामायण में गाता था तो मेरी रामायण सुनते थे मेरे सामने की बात हरी महाराज से किसी ने कहा महाराज एकादशी कौन करे क्या पहली कर लो दो तो पहली कर लो क्या तो पहली क्यों कर लो इसलिए कि वो, वो स्मार्टों की है कहे नहीं पहली इसलिए कर लो कि पता नहीं दूसरी में बचो कि नहीं बचो दिना नाम नियमो नास्ती सर्वदा श्रवण मतम राम जी भागवत का महत्व क्या है श्रीमद भागवत का महत्व क्या है जब कृष्ण जी महाराज जाने लगे गोलोक पधारने लगे लीला संबरण करने लगे एकादश स्कंध की आख्या एकादश स्कंध का उपदेश उद्धव जी महाराज सुन लिए फिर तो कहते स्वामी आप तो चले जाओगे मेरे चित्त में चिंता है महाराज हैं क्या कल आ गया है और इस कलयुग में आपके द्वारा कौन लोगों का परिलक्षण करेगा और कोई दिखाई नहीं पड़ता आपके अतिरिक्त स्वामी अन्यो न त्राता तेता कमललोचन कमलोचन अत सत्सुदयाम कृवा भक्त वत्सल महाव्रज हे भक्तवत्सल वत्सल मज्जा स्वामी मज्जा मत तुम जाओ तुम्हारी मौत नहीं आई है तुम्हारा काल नहीं आया है तुम कालों कभी काल हो महाराज, मत जाओ स्वामी मत जाओ उद्धव तेरी प्रार्थना की तो मैं नहीं जाऊंगा मैं रहूंगा यहीं रहूंगा मैं यहीं रहूंगा उद्धव कैसे रहोगे स्वामी मैं लोगों की पॉकेट में रहूंगा लोगों के घर में रहूंगा उद्धव तेरी प्रार्थना पर मैंने इतना सरल और सस्ता बना दिया है अपनों अपने को कि कोई मुझे दस रुपए में भी खरीद सकता है उसकी कीमत तो अमूल्य चाहे वह समझे चाहे ना समझे खरीद सकता है दस भगवान कहीं गए नहीं जी भगवान स्वयं उठकर के अपने समस्त तेजों के साथ परिकरों के साथ इसीमत भागवत रूपी समुद्र में घुस गए तिरोधा प्रविष्टो यम श्रीमदभागवतार नवम आ गए महाराज इसमें जिस समय महात्मा की कथा हो रही थी महाराज उस समय एक बड़ा आश्चर्य हुआ हो बड़ा आश्चर्य हुआ उधर से देखो उधर से आवाज आ रही है आवाज आ रही क्या आ रही है कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण दे। वो देखो आवाज आ रही कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण कान लगा की सुनो आवाज आ रही किसकी आवाज आ रही है महाराज दो दो दो जवान जवान हैं उनके बीच में उनसे बड़ी लेकिन वो भी जोती है दो आ रहे हैं ज्ञान दो हाँ, दो आ रहे कौन आ रहे कि दो बेटे हैं और एक माँ है एक नाम एक का नाम ज्ञान एक का नाम वैराग्य और माँ बीच में है उसका नाम भक्ति है आ रहे हैं जो कल भी मरे पड़े थे जिंदे हो कि आ रहे हैं, आ रहे भक्ति सुतौत तो तरुण तरुण गृह प्रेम करु बाहसा विरासी हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुथेती ना नामी मुहुर्वदंती इस प्रकार और बढ़िया बंठन की आ रही है सज ध्वज की आ रही है समर की आ रही भक्ति महाराज बढ़िया आभूषण अंग अंग में दीप्त माने आभूषण कौन सा आभूषण है श्रीमद् भागवत के अर्थों का आभूषण है अर्थ करोगे तो भक्ति के अंग को काट दोगे महाराज सीमत भागवत का अर्थ करोगे भक्ति के अंगों को काट दोगे और सीमत भागवत का सुंदर प्रेम परक अर्थ करोगे भक्ति को आभूषित करोगे ताम चागताम भागवता मुतनी कौन आ गई कौन आई कहां से ये कौन आ गई आई कहां से सब बैठे सोच रहे हैं महाराज शिष्ट सोच, सोच रहे चिवन सोच रहे गौतम सोच रहे परशुराम सोच रहे विश्राम कौन आए कहां से आई तरफ चारों तरफ महात्मा बैठे बीच में आके गई चारों तरफ संत बैठे चारों तरफ बड़े बड़े पर्वत बैठे नदियां बैठी हैं वेद बैठे वेदांत बैठे ये आके ची गई बीच में तिल द, तिल डालने की तो जगह नहीं आई कैसे आई कैसे सब सोच रहे कथम प्रविष्टा कथमागता इम मध्य इति तर्कयंत मुस्करा पड़े प्यास्पी में बैठे हुए ब्रह्मा कुमार सनातन जी मुस्कुरा उठे हम मुस्कुरा के कहते हैं अभी आई कहा से आई कहीं यहीं से आई यहीं से मतलब कि भागवत से निकली है Hmm? कथार्थत निष्पतिधुने hmm? राम जी भक्ति महारानी क्या मैं आज तो गई हूं महाराज रहू कहां ये बताऊ hmm? क्वाहम तो ठाधुना ब्रुवंतु कहाँ रहे महाराज ने कहा बताऊ कहा वैष्णव मानसानी वैष्णवों के मन में निवास करो भक्ति महारानी यही तुम्हारा है, लंगोटी के तार तार फट गए हैं महाराज हमने ऐसे वैष्णवों का दर्शन किया है लंगोटी के तार तार फट गए हैं हो सकता है कि उपवास भी कुछ हो गया हो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है और सीताराम सीताराम की मंगलमयी ध्वनि में कोई विराम नहीं लग रहा है अविराम बह रही है, है खाने को अन्न नहीं पहनने को वस्त्र नहीं सीताराम की ध्वनि लग रही है, है? आप क्या कहोगे बड़ा भागा है बोलो आप कहोगे भागा है कि किसी वैष्णव से पूछो कि सगल भुवन मध्य निर्धना पिधन्या यही धन्य यही धन्य है एयर कंडीशन बंगले में सुरा सुंदरी के बीच में ऐश्वर्य के बीच में नींद आ ही नहीं रही है बिस्तर पर कलटने वाला व्यक्ति अभागा है धन्य तो यह है महाराज सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी वसती हृदय श्याम श्री हरे भक्ति रेखा महाराज उन विद्वानों से पूछो उन धनिकों से पूछो उन कवियों से पूछो उन मनीषियों से पूछो उन राजनेताओं से पूछो उन अभिनेताओं से पूछो क्या तुम्हारे पास कोई आता है कभी भक्त भगवान का कोई प्यारा आता है कि ना हमको मतलब नहीं इनसे लेकिन यहां उस निर्धन से पूछो गोपीन से भी नहीं महाराज जार जार तार तार लंगोटी के बंधन लंगोटी ए, फट गई उससे पूछो वो कहता है मेरे मेरे तो मेरे पास पास तो तो ठाकुर आते हैं स्वामी पूछा किसी ने महाराज आपके चेहरे पर मस्ती कैसी है इस गरीबी में इस असहाय अवस्था में आपके मुखरी पर मुस्कराहट कैसी है आपके हृदय में प्रसन्नता कैसी है कि मेरे आराध्य मेरे पास मेरे आराध्य मेरे दशल <laughs> भुवन मध्य निर्धनास्थ धन्य निवसति हृदय जेशा श्रीहरिर्भक्ति का हरिपी निज लोक सर्वथा तो विहाय प्रवेशति हृदय तेषा भक्ति सूत्रोपन इसको समझने के लिए मैं बड़ा गंदा उदाहरण दे देने जा रहा हूं बड़ा हम्म बड़ा ए, उद्धत बैल है उद्धत बैल है कहते तो हैं क्या करो इसके अवधत को कैसे निवृत्त करो कि इसके नाक में नथान डाल दो अवधत्य समाप्त तो हो जाएगा लौल्य समाप्त तो हो जाएगा चापल्य समाप्त तो हो जाएगा नाक में न डाल दो जैसे नाक में न डाला हुआ पर्दा बैल जैसे नाक में न डाला डाला हुआ ऊट आपके काबू में आ जाता है वैसे ठाकुर हमारे भक्त सूत्रों को नद्द कर दो आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते अगर जाना चाहें तो भक्त चिल्ला के कहता है हाथ छुड़ाए जात तो निबल जान के मुई हृदय थी जब जाओगे मर्द बनोग भक्ति सूत्रों पर भक्ति सूत्र से उपलब्ध कर लेता है यह निर्धन धन है इस निर्धन के ऊपर त्रैलोकी की संपत्ति को न्योछावर कर दो निर्धन धन्य महाराज इस तरह से कथा हो ही रही थी इस कथा कर, इस प्रकार की कथा हो ही रही थी एकदम अचानक प्रकाश पुंज फैल गया और उस प्रकाश पुंज के फैलने के बीच में दो देखा क्या लोगों ने गरुड़ भगवान श्री नारायण विद्युमानी गल श्या हरह और अपने कटाक्ष मोक्ष का विसर्जन करते हुए कटाक्ष मोक्ष करते हुए है? अपनी तिरछी चितवन से देखते हुए मंद मंद मुस्कराहट बिखेरते हुए पीताम्बर की पट फहराते हुए रामजी भक्तों के मन को अपने वर खींच लिया मैंने कहा न कृष्ण हे कृष्ण और चारों चारो तरफ से आवाज आई बोल वृंदावन बिहारी जय हो जय हो जय हो आवाज चारों तरफ से फैल गई लगे तदा जय जया रा जय हो जय हो की मंगल ध्वनि निनादित हो चार। भक्तों के संखे हाँ नारद जी महाराज गदगद हो गए हमारा अनुष्ठान सफल हो गया ये सप्ताह का आनंद मिल गया सुखदेवी सनकादिकों ने कथा आगे बढ़ाई हुँ? अब हम तुमको कथा सुनाते हैं इसके उदाहरण में भागवत सप्ताह क्या है तुम एक तुम्गभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे बड़े घनी थे महाराज पत्नी उनकी अच्छी तो अच्छे कुल की पतिव्रता भी थी कार्य कुशल भी थी कुछ दोस्त थे थोड़े से वो बड़ी घमंडी थी लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति क्या थी उसको कोई बेटा नहीं था श्री आत्मदेव जी महाराज जंगल जाते हैं जंगल में एक सन्यासी मिलते हैं कथा बड़ी प्रसिद्ध है संक्षेप में समय सन्यासी मिलते हैं सन्यासी ने कहा क्या है कह मैं जब तर्पण करने लगता हूं श्राद्ध करने लगता हूं तो गर्म हो जाता है जल कब उष्णम उपभुंज गर्म क्यों हो जाता है कब पितर हाय करते हैं वो हाय से गर्म हो जाता है क्या तो तेरे बाद मुझे कौन देगा ये अरे मेरे कोई पुत्र नहीं सन्यासी ने देखा देखा कि इसके भाग्य में तो त्रिकाल में पुत्र सुख नहीं है छोड़ दे रे क्या करेगा पुत्र लेकर के मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर मनोगति रे कुटबास सर्वथा सुखम छोड़ दे त्याग में मजा है सन्यासी मन सर्वत त्यागी सम्यक रूपेण परित्यागे है ना सम्यक रूपेण परित्याग कर दो उसी में सुख है उन्होंने कहा महाराज हम तो पेटा चाहिए महात्मा बड़े कृपालु होते हैं भक्ति की जिद भी रखते हैं दे दिया एक पल जाओ दे दो अपने पत्नी को गर्व रह जाएगा हुँ? फल लेके आया उसकी पत्नी का नाम था क्या नाम था मारा धुंधुली उसको सब जानते हैं धुंधुली नाम था उसका हाँ उसका नाम धुंधुली था महाराज जी और किसी का नाम जानो जानो छानो को कोई नहीं जानता ऐसा नहीं हो, सब जानते हैं को को फल दिया गया, ने सकी। हाँ अपने बहन को बुलाया, इसको मैं खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा और फिर कभी डाकू आएंगे मेरा धन लूटने के लिए तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी राम जी इसलिए तो मेरे लिए आफत हो गई प्रसव पीड़ा होगी कहीं मैं मर न मैं मर जाऊंगा तो बेटा लेके क्या करूंगी फिर मेरा धन सब लूट ले जाएंगे और फिर मैं जब सूतिका गृह होंगी तो मेरी नंद आएगी और नंद सारा लूट ले जाएगी मैं तो उठी उठूंगी नहीं वहां से हा महाराज ऐसा सोचने लग गई बहन ने कहा कि ऐसा करो कहे क्या कहें हमारे तो नौ पहले से है दसवा मेरे घर पे हैं तो ऐसा करो कि हम तुमको दसवा दे देंगी है? और तुम कह दोगी फल खा लिया अजगुप्त रूप से रहो और परीक्षा करने के लिए इसको गाय को दे दो गाय को दे दिया फल स्वयं गर्भिणी का नाटक करने लग गई पुत्र पैदा हुआ बहन को ला करके इसको दे दिया आत्मदेव महाराज बड़े भोले भाले बिचारे थे नहीं तो कोई व्यक्ति दो दिन के बाद जान जाता दस महीने नहीं जान पाए बड़े भोले भाले उन्होंने विश्वास कर लिया महाराज उसको बेटा पैदा हुआ बहन को बहन का बेटा यहां आ गया बहाने से बहन भी आ गई अब बात चली कि इसका नामकरण कौन करे कह मेरा बेटा है आत्मदेव ये मेरा बेटा आत्मदेव है इसका नाम मैं ब्रह्मदेव रखूंगा अंत नाम मेरा रहेगा इसका नाम है, नाम है ब्रह्मदेव मैं करूंगा मेरे नाम पर इसका नाम रहेगा। की आत्म आत्म का एक परिवार है, का बड़ा है, के परिवार है। हमने देखा उनके यहाँ सब देव देव है कोई जय देव कोई चैतन्य देव तो कोई ब्रह्मदेव तो कोई भीष्म देव महाराज उनके यहाँ सब देवयदेव हाँ दे। हा? एक ब्राह्मण का परिवार है मैंने देखा तो महाराज तो बड़े बड़े ब्राह्मण है महाराज हाँ बड़े ब्राह्मण तो मेरा मेरे नाम मेरा नाम चलेगा इसका नाम है इसका नाम ब्रह्मदेव रहेगा धुंधुकारी का वाह आप कैसे करेंगे मेरे नाम पर इसका नाम चलेगा तो आप तो पीछे नाम अपना रखना चाहो मैं आगे रखूंगी मेरा नाम धुंधु है धुंधुली इसका नाम धुंधु से पड़ेगा तो क्या रख ली धुंधु इसका नाम धुंधुकारी है इसका नाम धुंधुकारी मस्तु हंसाने के लिए कह रहा हूँ पुत्रस्य मात्रा प्रतिष्ठितम् और फिर उसके बाद महाराज गऊ को भी पुत्र पैदा हुआ आत्मदेव की आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगे कह की बेटे का नाम तो न रख सका लेकिन इस बेटे का नाम तो मैं रखूंगा उसका नाम उन्होंने करने कर दिया सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक अब दोनों महाराज बढ़ने लग गए दोनों बढ़ने लग गए हैं? एक माँ के मौसी के प्यार में बढ़ने लग गया और एक पुत्र स्थान अपन सी आत्मादेव जी के लाड़ में बढ़ने लग गया लेकिन एक हो गया पंडित और ज्ञानी दूसरा हो गया महान दुष्ट वो कर्ण पंडित हो ज्ञानी दुंदुकारी, महाखला महाराज बड़ा हो गया नहा महीना महीना भी नहाए नहीं हो फिर आगे चल के तो छा महीना नहाए कोई पूछेगी अरे नहाया नहीं कहें या नहलावे दाई या नहलावे चार भाई मुझे नहा नहीं स्नान सऊचक्रिया ही ना क्रोध उसको चोर बाप मां के धन को लूट के इधर धर ले जाने वाला माँ बाप को दोनों को मारा भागवत कथा कह करके चांदी के बर्तन बड़े इकट्ठा किए थे आदमी देव जी महाराज और सब चांदी के बर्तन मार पीट के ले गया खुशी से नहीं ले गया हाँ एक पितरऊ ताड्य पात्राणी स्वय माहरत। स्वयं आहरत स्वयं खींच ले गए आत्मदेव जी ने कहा सन्यासी ने ठीक कहा था ऐसे पुत्र से तो बंधिया होना अच्छा था वंध्य बंध्यत्व तू समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक है आत्मदेव थे इसलिए ऐसा सोच रहे हैं और कहीं महाराज दूसरा होता ना दूसरा पिसाच होता नरपिसाच ये तो आत्म देव है देव लगा है ना और कोई नरपिशाच होता कहते कुछ भी वो बेटा तो है खानदान तो चल रहा है श्री गोकर्ण जी महाराज ने समझाना शुरू किया भागवत के सबसे महात्मा के सबसे बढ़िया श्लोक देह स्थमान सरुधी इस अस्थि मांस खून से बने हुए शरीर की ममता छोड़ दो पत्नी और पुत्र की ममता का परित्याग कर दो इस संसार को क्षण समझो है? देहे अस्थि मांस रुधिरे भी मतिम तेज तम जाया सुसदा ममता श्यानिशम जगदीदम क्षण भंगनिष्ठम महाराज मैं जिंदगी पर रसिक रहा हूं आज तुम नीरस बना रहे हो मेरे को मैं जिंदगी पर रसिक रहा हूं मैंने भागवत की कथा झूम के सुनाई है मस्ती सुनाई है भले पुत्र का लोभ रहा हो लेकिन मुझे धन का लोभ नहीं था धन लोगों ने अपने आप दे दिया था मेरे आज मुझे नीरस बनाने जा रहे हो गोकर ने कहा मैं तुमको नीरस नहीं बना रहा हूं मैं तो तुम्हारे रस की धारा परिवर्तित करना चाहता हूं हम तुमको रसिक बनाना चाहते हैं हां हां हम तुमको रसिक बनाना चाहते हैं कैसे क्यों वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा हम तुम्हारे रस की धारा परिवर्तित करना चाहती है तुम्हारी रस की धारा जो धुंधकारी में जा रही है धुंधुली में जा रही है उसकी धारा को परिवर्तित करके ठाकुर में उसको मोड़ दो भजस्व धर्म का भजन करो क्या मैं अब तक तो अधार्मिक था अब तक तो तुमने सामान्य धर्म का भजन किया परम धर्म का भजन करो वैष्णव धर्म का भजन करो हैं? किसी किसी आह करने वाले महात्मा के पास जाओ किसी रुदन करने वाले संत के पास जाओ उसके चरणों की प्रणति स्वीकार करो और स्वीकार करके उसके चरणों में कहो स्वामी हमको सरलागति प्रदान कर दीजिए और आपकी भक्ति से रीच करके आपके गले में कंठी बांधकर मस्तक पर भगवान का चरण चिन्ह स्थापित करके आपको भगवान के मंत्र का उपदेश कर दे महाराज यही है धर्मम भजस्व ये धर्म का भजन करता है धर्मम भजस्व सततम अत्यज धर्म लोकालोक धर्मान सेव से, कार्य निकल जाएगा ये ये मत कहो कि ये बुरा है ये भला है अरे कोई बुरा होगा तो होगा कोई भला होगा तो भला होगा तुम अच्छे बनो तुम ठाकुर के भक्त बनो राम जी अन्य दोष गुण चिंतन सेवा कथा रस नित राम पिबत्व भगवत चरणों की और भागवतों की सेवा करो भगवान महज्जनों के मुख से निश्चंदमान है? भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का आस्वादन करो सेवा कथा रसम हो पिवत्वम अच्छी तरह पियो हा आगे सुनाएंगे इस प्रकार से जब महाराज उन्होंने कहा एकदम उन्होंने सर्वथा सबसे ममता छोड़ करके जंगल चले गए वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके दस का नित्य पाठ करते और स्कूल के साथ भगवान की माँ को बहुत मारा मा को मार दिया सब कुछ हर ले गया और महाराज माता जो है दुख के मारे कुआं में कूद करके मर गई ऐसा ही हालत होता है ऐसी स्थिति होती है ममता की ये स्थिति होती है फिर महाराज उसके घर में वेशियाओं का निवास पर गया बेशिया ये बाहरा लाओ, लाओ, लाओ, लाओ। लग गई चारों तरफ से वो चोरी करता ले आता चोरी करता जब खूब घर भर गया धन से बेशियाओं ने कहा इसको मार दो ये रोज चोरी करता है सब धन छीन उठेगा हैं महाराज बेशियाओं ने सिर्फ गले में फांसी लगाई फांसी लगा हाँ फिर भी नहीं मारा मारे मुख में आग दे दिया बड़े मुश्किल से मारा बड़े मुश्किल मिट्टी की दुर्दशा हो गई गड्ढा खड़के खनके गाड़ लिया